क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे गहरे जवाब सबसे गहरी समझ और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा शोर में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है हमारी दुनिया लगातार बोलने सुनने और प्रतिक्रिया देने में लगी रहती है लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं जरा सोचिए क्यों इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद मौन की शक्ति को इतना महत्व देते थे क्या मौन में वाकई कुछ ऐसा छिपा है जो आम लोग नहीं समझते यह किताब द पावर ऑफ साइलेंस आपको दिखाएगी कि कैसे मौन को अपनाकर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं अपनी ऊर्जा को संजो सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं यह सिर्फ शब्दों की किताब नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपके अंदर की शांति को जागृत करने के लिए, लिए लिखा गया है तो अगर आप भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं अपने मन को शांत करना चाहते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं तो इस सफर की शुरुआत कीजिए मौन की शक्ति को समझकर मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति है जब हम मौन या साइलेंस की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल चुप रहने से जोड़ते हैं लेकिन असल में मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमारी सोच भावनाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करती है अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारा दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता है बीते हुए पलों की यादें भविष्य की चिंताएं दूसरों के बारे में राय खुद से जुड़े सवाल ये सब हमारे भीतर लगातार चलते रहते हैं ये अंतरमन का शोर हमें कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होने देता इस वजह से हम अपने जीवन में अक्सर तनाव उलझन और असंतोष महसूस करते हैं लेकिन जब हम सच में मौन को अपनाते हैं तब हम इस मानसिक हलचल को कम कर पाते हैं यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां हमारा दिमाग फालतू विचारों से मुक्त होकर शुद्ध जागरूकता यानी प्योर अवेयरनेस में आ जाता है यह जागरूकता हमें हमारी वास्तविक शक्ति से जोड़ती है जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं मौन का अभ्यास हमें भीतर से स्थिर और संतुलित बनाता है जब हम मौन में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है यही वजह है कि कई महान विचारक साधु संत और सफल लोग मौन का अभ्यास करते हैं उनके शब्द कम होते हैं लेकिन जब वे कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें गहरी होती हैं और लोगों पर असर डालती हैं इसलिए मौन को केवल चुप रहने तक सीमित न करें यह आत्म जागरूकता मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का स्रोत है जब हम मौन के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम बाहरी दुनिया के शोरगुल से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप और गहरी बुद्धिमत्ता से जुड़ सकते हैं अंतरात्मा की शांति ही असली शक्ति है जो हमें मानसिक भ्रम से मुक्त करती है अक्सर लोग शक्ति को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं शारीरिक ताकत पैसे की शक्ति पद और प्रतिष्ठा लेकिन असली शक्ति इन चीजों में नहीं बल्कि अंतरात्मा की शांति में होती है जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने जीवन के हर फैसले को स्पष्टता और संतुलन के साथ ले पाते हैं यह शांति हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्त करके सच्चे आत्मज्ञान और शक्ति का एहसास कराती है अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि अधिकतर समय हम मानसिक उथल पुथल और अनावश्यक विचारों में उलझे रहते हैं हम अपने अतीत की गलतियों पर पछताते हैं भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हैं और दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं यह सब मिलकर हमारे मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे हम कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते लेकिन जब हमारे भीतर अंतरात्मा की शांति होती है तो हम इन मानसिक भटकावों से मुक्त हो जाते हैं हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक और सचेत हो जाते हैं यह शांति हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है चाहे कोई मुश्किल समय हो या सफलता का क्षण हम दोनों ही स्थितियों में समान रूप से स्थिर और धैर्यवान बने रहते हैं अंतरात्मा की शांति हमें दूसरों की नकारात्मकता बाहरी उतार चढ़ाव और अनावश्यक चिंताओं से बचाती है जब हम भीतर से शांत होते हैं तब बाहरी परिस्थितियाँ हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती यही कारण है कि बड़े संत महापुरुष और सफल लोग अपने भीतर की शांति को बनाए रखने पर जोर देते हैं वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया में जितना भी बदलाव हो अगर मन शांत और संतुलित है तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती इसलिए सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में है जब हम इस आंतरिक शांति को पा लेते हैं तब हम हर स्थिति को स्पष्टता धैर्य और समझदारी से संभाल सकते हैं यही शांति हमें मानसिक भ्रम से मुक्त कराकर सच्ची आजादी और आत्मविश्वास का एहसास कराती है हमारा मन लगातार सोचता रहता है और यह विचारों की धारा हमारी असली शक्ति को कमजोर करती है हमारा मन एक असंख्य विचारों की फैक्ट्री की तरह काम करता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा दिमाग कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहता हम लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं बीते हुए कल के बारे में आने वाले भविष्य की चिंताओं को लेकर या फिर उन चीजों के बारे में जो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है यह अनियंत्रित विचारों की धारा हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि दिनभर हमारे मन में चलने वाले अधिकांश विचार या तो नकारात्मक होते हैं या पूरी तरह से व्यर्थ हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो कभी हुई ही नहीं और कई बार अतीत की गलतियों को याद करके खुद को दुखी कर लेते हैं यह सोचने की प्रक्रिया हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देती है और हमें भीतर से अस्थिर बना देती है जब विचार अनियंत्रित होते हैं तब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते हमारा ध्यान हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में इससे न केवल हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है हम एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचते रहते हैं लेकिन उसका समाधान खोजने की बजाय और ज्यादा उलझ जाते हैं असल में असली मानसिक शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं जब हम यह समझ जाते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है तब हमारा मन स्वतः ही शांत और केंद्रित रहने लगता है यह आंतरिक शांति और स्पष्टता हमें न केवल बेहतर फैसले लेने में मदद करती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है इसलिए अगर हम अपनी असली शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा हमें यह समझना होगा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता और कई बार मौन और शांति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है जब हम अपने मन को विचारों के अनावश्यक बोझ से मुक्त कर लेते हैं तभी हम अपनी असली क्षमता और आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं आंतरिक संवाद यानी इंटरनल डायलॉग को रोकना सीखें क्योंकि यही हमें मानसिक आजादी दिला सकता है हमारा मन हर समय खुद से बातें करता रहता है जिसे आंतरिक संवाद यानी इंटरनल डायलॉग कहा जाता है यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों से लगातार बातचीत करते रहते हैं अपने बीते हुए अनुभवों पर सोचते हैं भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं या खुद को किसी कल्पना में उलझाए रखते हैं यह मानसिक गतिविधि कभी रुकती नहीं और यही कारण है कि हम हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसे रहते हैं अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि इस आंतरिक संवाद का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक चिंताजनक और अनावश्यक विचारों से भरा होता है हम बार बार अपनी असफलताओं गलतियों और परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है कई बार हम खुद को बेवजह दोष देते हैं डर और संदेह में जीते हैं और ऐसी स्थितियां बना लेते हैं जो असलियत में होती ही नहीं हैं यह अनियंत्रित मानसिक वार्तालाप हमें एक काल्पनिक दुनिया में फंसा देता है और हमें मानसिक रूप से अशांत बना देता है जब तक हम इस आंतरिक संवाद को रोकना नहीं सीखेंगे तब तक हम सच्ची मानसिक आज़ादी महसूस नहीं कर पाएंगे मानसिक आजादी का मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई विचार ही न हो बल्कि इसका अर्थ है कि हम सिर्फ उन्हीं विचारों पर ध्यान दें जो वास्तव में हमारे लिए जरूरी हैं जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं तब हमें चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं और हम जीवन के प्रति अधिक संतुलित और खुशहाल दृष्टिकोण अपना सकते हैं आंतरिक संवाद को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और आत्म यानी सेल्फ अवेयरनेस जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को केवल आते जाते देखते हैं बिना उनसे जुड़ने या उन पर प्रतिक्रिया देने के धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे दिमाग को शांत करना शुरू कर देता है और हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है जब हम अपने विचारों के अनावश्यक प्रवाह को रोकना सीख जाते हैं तो हमें भीतर से एक अद्भुत शांति और संतुलन का अनुभव होता है यह मानसिक आजादी हमें अपने डर संदेह और अनिश्चितताओं से मुक्त करती है और हमें अधिक स्पष्टता आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है यही सच्ची शक्ति है एक शांत संतुलित और नियंत्रित मन सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत है वे हमें नई बातें सिखाती हैं हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं और हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है लेकिन केवल किताबें पढ़ने से ही कोई इंसान वास्तव में ज्ञानी नहीं बन जाता सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम उसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं मान लीजिए आपने तैराकी पर एक पूरी किताब पढ़ ली उसमें बताया गया है कि पानी में संतुलन कैसे बनाए रखना है हाथ पैरों को कैसे हिलाना है और सांस कैसे लेनी है लेकिन जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरते तब तक आप सच में तैरना नहीं सीख सकते आपका दिमाग चाहे जितना भी जान ले जब तक आपका शरीर उस अनुभव से नहीं गुजरता तब तक वह ज्ञान अधूरा ही रहेगा यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है बहुत से लोग किताबें पढ़कर खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं लेकिन जब असल जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वे उसे संभाल नहीं पाते इसका कारण यह है कि उन्होंने उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से कभी अपनाया ही नहीं केवल सिद्धांत जानने से कुछ नहीं होता जब तक उसे वास्तविक जीवन में लागू न किया जाए अनुभव हमें वही सिखाता है जो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं गलतियां करते हैं असफल होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं तब हमें असली समझ आती है कि चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं अनुभव से मिला ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि वह केवल पढ़ा या सुना हुआ नहीं बल्कि महसूस किया हुआ होता है इसका मतलब यह नहीं कि किताबें पढ़नी ही नहीं चाहिए किताबें हमें सही दिशा दिखा सकती हैं लेकिन उस दिशा में चलना हमें खुद सीखना होता है एक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल किताबें पढ़ना जरूरी है लेकिन बिना मरीजों का इलाज किए वह अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता एक बिजनेस करने के लिए किताबों से रणनीतियाँ सीखी जा सकती हैं लेकिन असली सीख तब मिलेगी जब आप खुद बाजार में उतरेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे इसलिए सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है पढ़ाई और शिक्षा जरूरी है लेकिन असली सीख तब मिलती है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं और उसे खुद अनुभव करते हैं यही वास्तविक ज्ञान होता है जो हमें आगे बढ़ने की असली ताकत देता है जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है हमारी जिंदगी में हर समय कोई न कोई शोर होता रहता है बाहरी दुनिया की आवाजें लोगों की बातें मोबाइल और सोशल मीडिया का शोर और सबसे ज्यादा हमारे अपने मन की लगातार चलने वाली विचारों की धारा इन सब के बीच हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें खुद का असली स्वरूप ही भूलने लगते हैं लेकिन जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तब हमें अपनी वास्तविक पहचान और आंतरिक शक्ति का एहसास होता है मौन केवल बाहर से चुप रहने का नाम नहीं है यह भीतर की गहराई में उतरने की एक प्रक्रिया है जब हम सच में मौन हो जाते हैं बिना किसी विचार के बिना किसी चिंता के तब हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ यह शरीर यह नाम और यह पहचान नहीं है हम इससे कहीं अधिक हैं हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना शांति और आनंद से भरा हुआ है लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया में लगा रहता है अगर हम इसे सरल तरीके से समझें तो यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी झील के पानी में हर समय लहरें उठती रहें जब पानी स्थिर नहीं होता तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता लेकिन जब हवा रुक जाती है और पानी शांत हो जाता है तो हमें झील की गहराई में छिपे हुए पत्थर मछलियाओं और दूसरी चीजें साफ दिखाई देने लगती है इसी तरह जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हमें अपनी असली पहचान अपनी क्षमताओं और अपने जीवन के असली उद्देश्य का बोध होता है मौन में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्म अवलोकन, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हम कुछ समय के लिए सभी बाहरी चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने असली स्वरूप का एहसास होने लगता है यह एहसास हमें आत्मविश्वास देता है हमारे डर को खत्म करता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है इसलिए अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो मौन को अपनाइए जितना अधिक आप मौन में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी भीतर की शांति शक्ति और आनंद को महसूस कर पाएंगे मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसकी अपनी बिलीव्स होती है हमारे जीवन में सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी बिलीव्स होती हैं। जो कुछ भी हम मानते हैं वही हमारी सोच हमारे निर्णय और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है अगर हमारी धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो हम कभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिलीव्स दो प्रकार की होती हैं सकारात्मक और नकारात्मक सकारात्मक धारणाएं हमें आत्मविश्वास देती हैं हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि मैं किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं तो वह मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानेगा और समाधान खोजने की कोशिश करेगा लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मक बिलीव्स हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मुझे बोलने में डर लगता है इसलिए मैं अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तो वह खुद को कभी उस दिशा में प्रयास करने का मौका ही नहीं देगा यह बिलीव्स धीरे धीरे हमारी मानसिकता का हिस्सा बन जाती है और हमें सीमित कर देती हैं अक्सर हमारी ये बिलीव्स बचपन में समाज से या हमारे पिछले अनुभवों से बनती हैं अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता तो वह बड़ा होकर भी यही मानकर चलेगा और कभी अपनी काबिलियत को पहचान ही नहीं पाएगा इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने एक बार किसी काम में असफलता देखी तो वह यह मान सकता है कि मुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती जबकि सच्चाई यह है कि हर असफलता सिर्फ एक सीख होती है न कि आखिरी नतीजा अगर हम अपने जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी और सीमित करने वाली बिलीफ्स को तोड़ना होगा हमें खुद से पूछना होगा क्या यह सच में सही है या बस मैंने इसे मान लिया है जब हम अपनी बिलीव्स पर सवाल उठाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि उनमें से बहुत सारी बातें बस हमारे डर और संदेह का नतीजा है सच्चाई नहीं इसलिए अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में अटके हुए हैं तो यह देखने की कोशिश करें कि कौन सी बिलीव्स आपको रोक रही है जब आप अपनी नकारात्मक धारणाओं को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं हमारे विचार ही हमारे निर्णय बनते हैं निर्णय हमारे कार्यों को जन्म देते हैं और यही कार्य अंत में हमारे भाग्य यानी डेस्टिनी का निर्माण करते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है तो वह अपने पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकता है अक्सर लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा भाग्य हमारी सोच और कर्मों से बनता है उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी तो वह कभी पूरे आत्मविश्वास से प्रयास ही नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप असफल हो जाएगा दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखे और खुद पर विश्वास करे तो वह मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेगा और सफलता की ओर बढ़ेगा विचारों पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हमारे मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे लेकिन जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि कौन से विचारों को अपनाना है और कौन से छोड़ देना है जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे पहचान सकते हैं और खुद से कह सकते हैं यह सिर्फ एक विचार है यह मेरा भविष्य तय नहीं करता इसके लिए हमें अपने सोचने के तरीके माइंडसेट को बदलना होगा हमें अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे सकारात्मक सोच में बदलना होगा जब हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य भी सही दिशा में जाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा भाग्य भी वैसा ही बनता है जैसा हम चाहते हैं इसलिए अगर आप अपने जीवन को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए जिस दिन आप अपनी सोच को अपने नियंत्रण में ले लेंगे उसी दिन आप अपने भाग्य के भी स्वामी बन जाएंगे हमारा बाहरी जीवन हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन होता है जो कुछ भी हमारे बाहरी जीवन में हो रहा है वह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का ही परिणाम होता है अगर हमारे भीतर शांति आत्मविश्वास और संतुलन है तो हमारा जीवन भी सफल खुशहाल और सकारात्मक दिखाई देगा लेकिन अगर हमारे अंदर भय चिंता और नकारात्मकता भरी होगी तो यही चीजें हमें बाहरी दुनिया में भी अनुभव होंगी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा तनाव में रहता है चिंताओं से घिरा रहता है और हर चीज में समस्या ही देखता है तो हमें उसके जीवन में भी संघर्ष असफलता और उलझनें देखने को मिलेंगी इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं संभाल पा रहा और वही असंतुलन उसके बाहरी जीवन में भी दिखाई दे रहा है दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है शांत और संतुलित है तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है और जीवन को सकारात्मक रूप में देखता है हमारी सोच भावनाएं और विश्वास ही हमारे जीवन को आकार देते हैं अगर हम अपने भीतर नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मक घटनाओं से भरा रहेगा लेकिन अगर हम अपने मन को सकारात्मकता आत्मस्वीकृति और आशावाद से भरेंगे तो हमारे जीवन में भी सुखद बदलाव दिखाई देंगे इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है लोग भी अच्छे लगते हैं मौसम भी सुहावना लगता है और समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वही चीजें हमें बौझिल और निराशाजनक लगने लगती हैं इसका मतलब यह है कि वास्तविक बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की सोच और भावनाओं को सुधारना होगा जब हम अपने भीतर सकारात्मकता शांति और आत्मविश्वास को विकसित करेंगे तो हमारा बाहरी जीवन भी वैसा ही बन जाएगा बाहरी दुनिया सिर्फ एक दर्पण यानी मिरर है जो हमें हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब दिखाती है इरादा यानी इंटेंट एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे इरादे यानि इंटेंट से प्रभावित होता है इरादा सिर्फ एक सामान्य इच्छा या ख्याल नहीं है बल्कि यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब हमारा इरादा मजबूत होता है तो यह हमारे सोचने बोलने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है और धीरे धीरे हमारी वास्तविकता को आकार देने लगता है इरादा हमें एक स्पष्ट दिशा देता है जब हम किसी चीज को पूरे मन और विश्वास के साथ चाहते हैं तो हमारा ध्यान उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाता है हमारी सोच हमारे फैसले और हमारे कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं और ब्रह्मांड भी हमें ऐसे अवसर और परिस्थितियां प्रदान करता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती हैं इसे हम आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति यह ठान ले कि उसे एक सफल बिजनेस खड़ा करना है और उसका इरादा सच्चा और दृढ़ है तो वह बिना रुके उसी दिशा में प्रयास करता रहेगा वह बाधाओं से नहीं डरेगा बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानेगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा यही इरादे की शक्ति है यह हमें तब तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब तक हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए लेकिन अगर हमारा इरादा कमजोर है या स्पष्ट नहीं है तो हम जल्दी भटक जाते हैं हमारे प्रयास आधे अधूरे रह जाते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती इसलिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि क्या हम सच में उसे पाना चाहते हैं क्या हमारा इरादा मजबूत और ईमानदार है अगर हां तो फिर कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती इसलिए हमें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली इरादा रखना चाहिए जब हमारा इरादा पूरी तरह से केंद्रित सकारात्मक और दृढ़ होता है तो वह हमारी वास्तविकता को उसी के अनुसार ढाल देता है और हमें वह सब कुछ दिलाता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है डर और संदेह ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमें सफलता से दूर रखते हैं हर इंसान के मन में कभी ना कभी डर और संदेह जरूर आते हैं ये स्वाभाविक है लेकिन जब ये हमारी सोच और कार्यों पर हावी हो जाते हैं तब ये हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और संदेह हमें हमारी खुद की क्षमता पर शक करने पर मजबूर कर देता है यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और सफलता से दूर रह जाते हैं डर कई रूपों में आता है असफलता का डर लोगों के तानों का डर जोखिम उठाने का डर और यहां तक कि सफलता का भी डर जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा तो वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है इसी तरह जब हम अपने सपनों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर संदेह पैदा होने लगता है क्या मैं सच में यह कर सकता हूं क्या मैं इसके लायक हूं क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ये संदेह हमें कमजोर कर देते हैं और हमें वही जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं जो हम नहीं चाहते अगर हम अपने डर और संदेह को दूर नहीं करेंगे तो वे हमें हमेशा सफलता से दूर रखते रहेंगे सफल लोग वे होते हैं जो डर को महसूस तो करते हैं लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते वे जोखिम उठाते हैं गलतियां करते हैं लेकिन हर बार सीखकर आगे बढ़ते हैं वे खुद पर विश्वास करते हैं भले ही दूसरों को उन पर शक हो डर और संदेह को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्यवाही यानी एक्शन जब हम किसी चीज को बार बार करने लगते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है उदाहरण के लिए अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो जब वह बार बार स्टेज पर जाएगा तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध यानी मेंटल ब्लॉक है जिसे दूर किया जा सकता है इसलिए अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले अपने डर और संदेह को पहचानिए और उन्हें चुनौती दीजिए जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करेंगे और बिना रुके प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे डर और संदेह खत्म हो जाएंगे और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे मौन हमें अपने भीतर की आवाज़ यानी इनर वॉइस सुनने में मदद करता है हमारी जिंदगी में हर वक्त बाहरी शोर रहता है लोगों की बातें फ़ोन की रिंगटोन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन और अनगिनत विचार जो हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं इस शोर के बीच हम अपनी भीतर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते यही वजह है कि हम कई बार गलत फैसले लेते हैं भ्रमित रहते हैं और अपने जीवन की सही दिशा तय नहीं कर पाते लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमें अपनी असली सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है हमारी आंतरिक आवाज हमारी सच्ची मार्गदर्शक होती है ये हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं लेकिन जब हमारा मन हर समय व्यस्त और अशांत रहता है तो यह आवाज कमजोर पड़ जाती है मौन हमें अपने मन को शांत करने और इस गहरी बुद्धि को जागरूक करने में मदद करता है जब हम कुछ देर के लिए मौन में बैठते हैं बिना किसी बाहरी व्यवधान के तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी तालाब में पानी की सतह को स्थिर होने देना जब पानी स्थिर हो जाता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपने भीतर की सच्ची आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है यह आंतरिक आवाज हमें सही फैसले लेने में मदद करती है जब हम किसी दुविधा में होते हैं तो अक्सर हम दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन असली जवाब हमारे अपने भीतर होता है हमें बस इतना करना होता है कि अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची भावनाओं को समझें मौन इस प्रक्रिया को आसान बना देता है इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं और अपने असली आत्म यानी ट्रू सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं तो रोज थोड़ी देर मौन में बिताइए। जब आप बाहरी शोर को बंद करेंगे तभी आप अपनी भीतर की आवाज को सुन पाएंगे यही आवाज़ आपको, आपको आपकी असली ताकत और सही दिशा का एहसास कराएगी ज्यादा बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है जबकि मौन हमें ऊर्जा से भर देता है हमारी बोलने की आदत हमारी ऊर्जा पर गहरा असर डालती है जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो न सिर्फ हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं बल्कि कई बार अनावश्यक बातों में उलझकर अपना समय और शांति भी खो देते हैं इसके विपरीत मौन हमें ऊर्जा संचित करने और अपने भीतर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है हर शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारे दिमाग और शरीर से एक ऊर्जा निकालता है जब हम बहुत ज्यादा या बिना किसी उद्देश्य के बोलते हैं तो हमारी यह ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है यही कारण है कि ज्यादा बोलने के बाद हमें थकान महसूस होती है ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है और कई बार हम बिना वजह तनाव में भी आ जाते हैं खासकर जब हम बहस शिकायत या गपशप में समय बिताते हैं तो यह मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें कमजोर कर देता है मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आंतरिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है जब हम कम बोलते हैं तो हमारा दिमाग जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं मौन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कब बोलना जरूरी है और कब नहीं कई बार शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हमारी शांति और हमारी उपस्थिति होती है इसके अलावा मौन आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का अवसर भी देता है जब हम कम बोलते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय मिलता है इससे हमारा मानसिक संतुलन बेहतर होता है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं इसलिए अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं तो बेवजह बोलने से बचें और मौन को अपनाएं जब आप बोलने से पहले सोचेंगे और अपने शब्दों को सीमित करेंगे तो न सिर्फ आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करेंगे बल्कि आपके शब्दों का प्रभाव भी बढ़ जाएगा कम बोलना सिर्फ मौन नहीं है यह एक शक्तिशाली साधना है जो आपको आंतरिक शक्ति और स्थिरता देती है जब हम शांत होते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है हमारा अवचेतन मन यानी सबकांशियस माइंड असली शक्ति का भंडार है यह हमारी यादों आदतों भावनाओं और विश्वासों को गहराई से संझोकर रखता है लेकिन जब हमारा दिमाग लगातार उलझनों में रहता है चिंता करता है या अनावश्यक विचारों से भरा होता है तो हमारा अवचेतन मन ठीक से काम नहीं कर पाता जब हम शांत और स्थिर होते हैं तभी यह प्रभावी तरीके से कार्य करता है और हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है जब भी हम किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं तो अक्सर हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता लेकिन जब हम शांत होकर खुद को रिलैक्स करते हैं तब अचानक कोई समाधान हमारे मन में आ जाता है यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति है यह हमेशा काम करता रहता है लेकिन इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने बाहरी और आंतरिक शोर को कम करना पड़ता है मौन और ध्यान अवचेतन मन को सक्रिय करने के सबसे अच्छे तरीके हैं जब हम कुछ समय के लिए बिना किसी बाधा के शांत बैठते हैं तो हमारे भीतर की गहराई में दबी हुई समझदारी और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जागृत होने लगती है यही कारण है कि महान वैज्ञानिकों कलाकारों और विचारकों को उनके सबसे बड़े विचार अक्सर तब आते हैं जब वे अकेले और शांत होते हैं इसके अलावा जब हम शांत होते हैं तो हमारा ध्यान और एकाग्रता बढ़ जाती है हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकते हैं हमारी याददाश्त भी मजबूत होती है और हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो अपने जीवन में मौन और शांति को स्थान दीजिए जब आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद आपको नए विचार समाधान और सफलता की ओर ले जाने वाले संकेत देने लगेगा शांत मन ही सच्ची बुद्धि का द्वार खोलता है सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अगर वे बाहरी परिस्थितियों लोगों और घटनाओं को नियंत्रित कर लेंगे तो वे जीवन में सफल और खुश रहेंगे लेकिन यह केवल एक भ्रम है असली शक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपने मन विचारों भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है जब हम खुद को काबू में रखते हैं तभी हम जीवन में वास्तविक संतुलन और शांति पा सकते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं कि लोग अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं अगर वह इंसान बदल जाए तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी अगर परिस्थितियां मेरे अनुसार हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो हम गुस्सा निराशा या तनाव महसूस करते हैं इसका कारण यह है कि हमने अपनी खुशी और संतुलन को बाहरी स्थितियों पर निर्भर कर दिया है अगर असली शक्ति बाहरी चीजों को काबू में रखने में होती तो दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग हमेशा खुश रहते लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बाहरी नियंत्रण कभी भी स्थायी नहीं होता आज जो हमारे पक्ष में है वह कल बदल सकता है इसीलिए जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है अपने गुस्से इच्छाओं भय और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनता है स्वयं को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन और मौन का अभ्यास जब हम अपने विचारों को समझना और उन्हें सही दिशा देना सीखते हैं तो बाहरी दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर पाती फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए हम शांत और संतुलित रह सकते हैं यही सच्ची शक्ति है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़िए और खुद को नियंत्रित करना सीखिए जब आप अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी और आप वास्तविक खुशी और सफलता की ओर बढ़ेंगे सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है न कि दूसरों पर हावी होने में मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहिए मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता लेकिन अधिकतर लोग इसके बारे में सोचते ही डर जाते हैं हम मृत्यु को एक अंत के रूप में देखते हैं जबकि वास्तव में यह हमें जीवन की सच्ची कीमत समझाने वाला सबसे बड़ा गुरु है अगर हम मृत्यु के डर को छोड़कर इसे स्वीकार करना सीख लें तो हमारा जीवन कहीं अधिक अर्थपूर्ण और गहरा हो सकता है जब हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी तो हम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं और जीवन के असली मकसद पर ध्यान देने लगते हैं हम बेवजह गुस्सा ईर्ष्या और अहंकार में समय बर्बाद नहीं करते बल्कि प्यार करुणा और सच्चे आनंद को प्राथमिकता देते हैं मृत्यु हमें यह सिखाती है कि समय सीमित है इसलिए इसे सही कामों में लगाना ही बुद्धिमानी है अगर हम हर दिन यह सोचें कि अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे बिताना चाहता तो हमारी प्राथमिकताएं तुरंत बदल जाएंगी हम उन लोगों के साथ समय बिताना चाहेंगे जिन्हें हम सच में प्यार करते हैं अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे मृत्यु का एहसास हमें यह सिखाता है कि हमें ज़िंदगी को टालना नहीं चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह जीना चाहिए महान दार्शनिकों और संतों ने भी कहा है कि मृत्यु को समझ लेना ही जीवन को समझने की कुंजी है जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के हर पल को अधिक गहराई और जागरूकता के साथ जीता है वह न तो भूतकाल में फंसता है न ही भविष्य की चिंता में डूबा रहता है बल्कि हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है इसीलिए मृत्यु से डरने के बजाय इसे अपना मार्गदर्शक बनाइए हर दिन इस सोच के साथ जिए कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है और देखें कि कैसे आपका जीवन अधिक सुंदर सार्थक और आनंदमय बन जाता है हर परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखना एक कला है हमारी जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं कभी काम का दबाव कभी रिश्तों में तनाव कभी भविष्य की चिंता तो कभी अचानक कोई अनहोनी इन सभी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं गुस्सा कर बैठते हैं या फिर चिंता और तनाव में डूब जाते हैं लेकिन अगर हम हर हालात में खुद को शांत और संतुलित रखना सीख लें तो जीवन कहीं अधिक सरल और सुखद हो सकता है शांति और संतुलन बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है लेकिन यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है या तो हम डर जाते हैं नाराज हो जाते हैं या फिर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं लेकिन अगर हम एक पल रुककर गहरी सांस लेकर और स्थिति को तटस्थ होकर देखें तो हमें समझ आएगा कि घबराने से कोई समाधान नहीं मिलेगा सच्चा समाधान तभी आता है जब मन शांत होता है महान संतों और दार्शनिकों ने कहा है कि जो इंसान मुश्किल हालात में भी अपनी शांति बनाए रख सकता है वही सच में मजबूत होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण समुद्र है ऊपर से उसकी लहरें चाहे जितनी भी उग्र हों लेकिन गहराई में वह हमेशा शांत रहता है इसी तरह हमें भी अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों खुद को संतुलित रखने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए ध्यान सकारात्मक सोच गहरी सांस लेना और हर स्थिति को एक सीख की तरह देखना जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए क्या यह समस्या हमेशा रहने वाली है क्या इसका हल घबराने से निकलेगा अधिकतर मामलों में उत्तर होगा नहीं इसलिए अगर आप हर परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखना सीख लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी यह सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है जो व्यक्ति इस कला में माहिर हो जाता है वह जीवन में सफलता शांति और खुशहाली की ओर बढ़ जाता है समाज की प्रोग्रामिंग या सोशल कंडीशनिंग हमें एक सीमित सोच में बांध देती है जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब हमारा दिमाग एक खाली पन्ने की तरह होता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा समाज परिवार स्कूल और परिवेश हमें यह सिखाने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या संभव है और क्या असंभव यह प्रक्रिया ही सोशल कंडीशनिंग सोशल कंडीशनिंग या समाज की प्रोग्रामिंग कहलाती है यह हमें कुछ तय मान्यताओं और सीमाओं में बांध देती है जिससे हम अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी लाइफ में रिस्क मत लो। जो समाज कहे वही करो सपने बहुत बड़े मत देखो आदि ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारी सोच को सीमित कर देती हैं हम वही रास्ते चुनते हैं जो हमें सिखाए गए हैं और कभी भी अपनी असली इच्छाओं और क्षमताओं की खोज नहीं कर पाते समाज की प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक तय दायरे में कैद कर देती है हम अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते हैं जैसे दूसरों ने हमें सिखाया है न कि वैसे जैसे हम खुद जीना चाहते हैं हमारी सोच हमारे सपने और हमारे फैसले सभी पर समाज की धारणाओं का असर होता है लेकिन जो व्यक्ति इस प्रोग्रामिंग को पहचान लेता है वह खुद को इन सीमाओं से आजाद कर सकता है वह समझता है कि जो सीमाएं उसके दिमाग में हैं वे असली नहीं हैं बल्कि सिर्फ समाज द्वारा डाली गई हैं जब हम अपने भीतर झांकते हैं और यह सवाल करते हैं कि क्या यह सच में मेरी सोच है या यह किसी और की दी हुई सोच है तब हमें अपनी असली पहचान का एहसास होता है इसीलिए अगर आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानना चाहते हैं तो समाज की प्रोग्रामिंग को तोड़िए खुद से पूछिए कि आपकी इच्छाएं सपने और विश्वास वास्तव में आपके अपने हैं या बचपन से आपको सिखाए गए हैं जब आप इस सीमित सोच से बाहर निकलेंगे तभी आप सच में आजाद होंगे और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाएंगे अगर हम अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो हमें नए नजरिए से सोचना होगा हमारी सोच ही हमारा असली दायरा तय करती है अगर हम मान लें कि हम किसी काम को नहीं कर सकते तो वह सच में हमारे लिए असंभव हो जाता है लेकिन अगर हम अपनी सीमित सोच को तोड़कर नए नजरिए से देखना शुरू करें तो वे चीजें भी संभव हो सकती हैं जो हमें पहले नामुमकिन लगती थीं सीमाएं असल में हमारे दिमाग में होती हैं और इन्हें बदलने की चाबी भी हमारे ही हाथ में होती है अगर हम गौर करें तो दुनिया के सभी महान आविष्कारकों लीडर्स और सफल लोगों में एक खास बात थी उन्होंने हमेशा पारंपरिक सोच से अलग जाकर सोचा जब दुनिया ने कहा कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता तो राइट ब्रदर्स ने यह मानने से इनकार कर दिया और हवाई जहाज़ बना दिया जब लोगों ने सोचा कि मोबाइल से सिर्फ कॉल ही की जा सकती है तो कुछ लोगों ने इसे बदलकर स्मार्टफोन बना दिया इन सभी लोगों ने अपनी सीमाओं को तोड़ा क्योंकि वे नए नज़रिए से सोचने की हिम्मत रखते थे नया नजरिया अपनाने का मतलब है कि हम चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू करें जब हम किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते तो यह सोचने के बजाय कि यह मुझसे नहीं होगा हमें यह सोचना चाहिए अगर इसे हल किया जा सकता है तो मैं कैसे कर सकता हूं जब भी कोई डर संदेह या असंभव लगने वाली चीज हमारे सामने आती है तो हमें इसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए इसके लिए हमें अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं को परखना होगा हमें खुद से पूछना होगा क्या यह सच में मेरी सीमा है या सिर्फ मेरा डर है जब हम अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खोलते हैं नई किताबें पढ़ते हैं नए अनुभव लेते हैं और अलग अलग तरीकों से समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं तब हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और जब सोच की सीमाएं टूटती हैं तो जीवन में भी नई संभावनाएं खुलती हैं इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो नए नजरिए से सोचना शुरू करें हमेशा खुद से यह सवाल करें क्या कोई और तरीका हो सकता है जब आप हर समस्या हर लक्ष्य और हर चुनौती को एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम महसूस करेंगे सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं और नया नजरिया ही उन्हें तोड़ने की कुंजी है ध्यान और आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन मौन की शक्ति को विकसित करने के सबसे अच्छे तरीके हैं मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन का प्रतीक है लेकिन इस आंतरिक मौन को महसूस करने के लिए हमें अपने विचारों की भीड़ से बाहर आना होगा इसके लिए सबसे प्रभावी साधन है ध्यान और आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन ये न केवल हमें मानसिक शांति देते हैं बल्कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर और शांत करना है हमारा दिमाग दिन भर अनगिनत विचारों से भरा रहता है पुरानी यादें भविष्य की चिंताएं असुरक्षाएं और इच्छाएं यह लगातार चलता रहता है जिससे हम कभी भी गहरी शांति का अनुभव नहीं कर पाते लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम अपने विचारों से अलग होकर मौजूद क्षण प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं यह अभ्यास हमें धीरे धीरे मन के शोर को कम करने और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने में मदद करता है आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें खुद को समझने का अवसर देता है जब हम दिन भर के अनुभवों पर शांत मन से विचार करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं प्रतिक्रियाओं और निर्णयों की गहरी समझ मिलती है हम यह जान पाते हैं कि कौन सी बातें हमें परेशान करती हैं किन चीज़ों से हमें सच्चा आनंद मिलता है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर, उन्हें सुधार सकते हैं और अपनी ताकतों को और अधिक विकसित कर सकते हैं जब हम नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यानी फोकस मानसिक स्पष्टता क्लैरिटी और आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है इससे न केवल हमारे विचारों में स्थिरता आती है बल्कि हमारे शब्द और कर्म भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं धीरे धीरे हम बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने के बजाय अपनी आंतरिक शांति से ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं इसलिए अगर आप मौन की शक्ति को समझना और महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए रोज बस कुछ मिनट भी इनका अभ्यास करने से आपकी सोच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता में चमत्कारी बदलाव आ सकता है मौन की गहराई में प्रवेश करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण सबसे विश्वसनीय साधन है हमारी वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम अपने विचारों से मुक्त होते हैं हमारा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है पुरानी यादों में उलझता है भविष्य की चिंता करता है और कई बार बेवजह नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली शक्ति हमारे विचारों के परे छिपी होती है जब हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है तो हम वर्तमान क्षण की शांति और अपनी आंतरिक क्षमता को महसूस ही नहीं कर पाते असल में हम अपने विचार नहीं हैं हम उन विचारों को देखने वाले हैं जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने विचारों से खुद को अलग कर सकते हैं और उनके गुलाम बनने से बच सकते हैं उदाहरण के लिए जब कोई नकारात्मक विचार आता है मुझसे यह काम नहीं होगा या मैं नाकाम हो जाऊंगा तो हम उस विचार को सच मान लेते हैं और वही हमारी वास्तविकता बन जाती है लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक आने जाने वाली सोच की तरह देखें तो यह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा जब हम अपने विचारों से मुक्त होते हैं तब हमारे भीतर की वास्तविक शक्ति जागृत होती है यह शक्ति हमें बिना डर और बाधाओं के काम करने की हिम्मत देती है यह हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की क्षमता देती है ध्यान आत्मनिरीक्षण और मौन का अभ्यास हमें इस अवस्था तक पहुंचने में मदद करता है जब मन शांत होता है तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप अपनी असली शक्ति को खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें बजाय उनके द्वारा नियंत्रित होने के अपने विचारों को बाहर से आते जाते देखने की कला विकसित करें जितना अधिक आप अपने विचारों से मुक्त होंगे उतना ही अधिक आप अपने भीतर छुपी शक्ति को महसूस कर पाएंगे यही वह शक्ति है जो आपको न केवल आत्मविश्वास और शांति देती है बल्कि आपको अपने जीवन का असली स्वामी भी बनाती है हर महान व्यक्ति मौन की शक्ति को समझता है और इसका अभ्यास करता है अगर आप इतिहास के किसी भी महान व्यक्ति को देखें गौतम बुद्ध महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद आइंस्टीन या फिर लियो टोल्सटॉय इन सभी ने मौन की शक्ति को न केवल समझा बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है बल्कि यह वह अवस्था है जहां इंसान खुद को अपनी सोच को और अपनी असली ताकत को पहचान सकता है जब इंसान हर समय बोलता रहता है या बाहरी दुनिया के शोर में उलझा रहता है तो उसका ध्यान भटक जाता है लेकिन जो व्यक्ति मौन में समय बिताता है वह अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचता है यही वजह है कि दुनिया के सभी महान दार्शनिकों वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने ध्यान मेडिटेशन और एकांत सॉलिट्यूड का अभ्यास किया उन्होंने समझा कि असली समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर से आते हैं महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन मौन धारण करते थे उनका मानना था कि मौन से मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है जिससे जीवन की उलझनों को सुलझाना आसान हो जाता है स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जो व्यक्ति मौन की गहराई में उतर सकता है वही अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकता है आज भी अगर आप सफल लोगों को देखें बड़े बिजनेस लीडर्स कलाकार और वैज्ञानिक तो पाएंगे कि वे मौन में रहकर सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालते हैं क्योंकि जब हम मौन में होते हैं तब हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्टता से काम करता है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं इसीलिए अगर आप भी अपनी असली क्षमता को जागृत करना चाहते हैं तो महान लोगों की तरह मौन की शक्ति को अपनाइए हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए बिना किसी शोर शराबे के बिना किसी व्याकुलता के यही आदत आपको मानसिक शांति भी देगी और आपकी सफलता की राह भी आसान बनाएगी जब हम शांत होते हैं तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है हमारे जीवन की दिशा हमारे द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करती है लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी भावनाओं के प्रभाव या मानसिक अस्थिरता की स्थिति में गलत निर्णय ले लेते हैं जब हमारा मन अशांत होता है तब हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते और हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है लेकिन जब हम शांत और संतुलित रहते हैं तो हमारे विचार व्यवस्थित होते हैं और हम किसी भी स्थिति को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं मौन और मानसिक शांति हमें भावनाओं में बहकर फैसले लेने से रोकती है जब मन स्थिर होता है तो हम तर्कसंगत सोच विकसित कर पाते हैं और सही गलत का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं उदाहरण के लिए अगर कोई गुस्से में निर्णय लेता है तो वह अक्सर गलत साबित होता है गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है और हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है लेकिन अगर हम पहले खुद को शांत कर लें गहरी सांस लें और परिस्थिति को ठंडे दिमाग से देखें तो हम सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं महान लीडर्स सफल बिजनेस पर्सन और दार्शनिक सभी इस बात को मानते हैं कि सबसे अच्छे निर्णय वही होते हैं जो शांत दिमाग से लिए जाते हैं किसी भी बड़े फैसले से पहले वे खुद को शांत करने के लिए ध्यान या आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं इससे वे अपनी भावनाओं को काबू में रख पाते हैं और अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग कर पाते हैं इसलिए अगर आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखें जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो पहले थोड़ा समय खुद को स्थिर करने के लिए दें जल्दबाजी न करें गहरी सांस लें और फिर तर्कसंगत तरीके से सोचें शांत मन हमेशा सबसे सही निर्णय लेता है और यही आदत जीवन में सफलता और संतुलन की कुंजी है मौन से आत्मविश्वास और करिश्मा भी बढ़ता है अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है ज्यादा बोलना या हर समय खुद को साबित करना लेकिन सच्चा आत्मविश्वास शब्दों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतुलन में होता है जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारा आत्मनिरीक्षण बढ़ता है और हम अपने विचारों और क्षमताओं को गहराई से समझने लगते हैं इससे हमारे भीतर आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से विकसित होता है जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन गहराई से सोचता है उसकी बातों में एक अलग प्रभाव होता है उसकी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि वह जब भी बोलता है तो उसका हर शब्द महत्वपूर्ण होता है यही करिश्मा कहलाता है मौन हमें अपनी ऊर्जा को बचाने और सही समय पर सही तरीके से अभिव्यक्त करने की कला सिखाता है अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली और करिश्माई लोग बहुत ज्यादा बोलने के बजाय सोच समझकर बोलते हैं उनकी चुप्पी भी एक तरह की शक्ति होती है जो लोगों को आकर्षित करती है जब कोई व्यक्ति शांत आत्मविश्वास से भरा और स्थिर होता है तो उसकी मौजूदगी ही लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है इसके विपरीत जो लोग हर समय बोलते रहते हैं वे अपनी ऊर्जा बिखेर देते हैं और दूसरों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते जब हम मौन में रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को संजोकर रखते हैं और जब जरूरत होती है तब उसे सही जगह पर लगाते हैं इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हमारी मौजूदगी भी दूसरों को प्रेरित करने लगती है इसलिए अगर आप आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाना चाहते हैं तो मौन का अभ्यास करें कम बोलें लेकिन जब बोलें तो ऐसा बोलें कि लोग ध्यान से सुनें। अपने शब्दों को ताकत दें और अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दें यही सच्चे आत्मविश्वास और करिश्मे की असली कुंजी है अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो मौन की शक्ति को अपनाएं सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने विचारों शब्दों और ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं जो लोग हर समय बाहरी दुनिया के शोर में उलझे रहते हैं वे अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते लेकिन जो लोग मौन की शक्ति को अपनाते हैं वे खुद को बेहतर समझते हैं सही निर्णय लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना आत्मनिरीक्षण करना और सही समय पर सही कार्य करना है जब हम मौन में समय बिताते हैं तो हमारी सोच गहरी होती है हमारी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और हम अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में खर्च करने से बचते हैं यही आदत हमें दूसरों से अलग बनाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल लोगों को देखें बिजनेस राजनीति कला या आध्यात्म तो पाएंगे कि वे शोरगुल में नहीं बल्कि मौन और आत्मचिंतन में अपनी असली ताकत खोजते हैं वे सोच समझकर बोलते हैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं यही कारण है कि उनके विचारों और कार्यों में गहराई और प्रभाव होता है इसके विपरीत जो लोग हर समय बोलते रहते हैं या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं मौन हमें धैर्य आत्मनियंत्रण और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है जो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है इसलिए अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो मौन की शक्ति को अपनाएं हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताएं बिना किसी शोर के अपनी सोच को स्पष्ट करें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें और तभी बोलें जब आवश्यक हो यही आदत आपको सफल बनाएगी और आपको जीवन में असली संतुष्टि भी देगी मौन से आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है जिससे हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं हम में से ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया को तो बहुत ध्यान से देखते हैं लेकिन खुद को देखने और समझने का समय ही नहीं निकालते हम दिन भर किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं काम बातचीत सोशल मीडिया या बाहरी शोर में खोए रहते हैं लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं आत्म का मतलब है अपने विचारों भावनाओं आदतों और कमजोरियों को पहचानना जब हम मौन धारण करते हैं और ध्यानपूर्वक अपने अंदर झांकते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कौन हैं हमारी असली इच्छाएं क्या हैं और हमें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है यह आत्म हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और हमारे जीवन को एक स्पष्ट दिशा देती है उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है या छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता है तो वह इस आदत को तभी पहचान सकता है जब वह खुद के साथ समय बिताए और सोचे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मौन में रहने से हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं महात्मा बुद्ध स्वामी विवेकानंद और कई महान विचारकों ने मौन और ध्यान को आत्म बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना है जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वभाव को देख पाते हैं हम अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान सकते हैं इसलिए अगर आप खुद को बेहतर समझना चाहते हैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को खोजना चाहते हैं तो मौन को अपनाइए हर दिन कुछ समय बिना किसी बाहरी व्यवधान के खुद के साथ बिताइए अपने विचारों को देखिए अपनी भावनाओं को समझिए और अपने अंदर की आवाज को सुनिए यही आत्म का पहला कदम है जो आपको मानसिक शांति और सफलता दोनों देगा जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है वह अपने जीवन में कभी दिशाहीन नहीं होता जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब इंसान यह नहीं जानता कि उसे किस दिशा में जाना है जब मन में असमंजस होता है तो व्यक्ति बार बार गलत फैसले लेता है बाहरी दुनिया के प्रभाव में आ जाता है और अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाता लेकिन जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है मौन हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर देता है जब हम लगातार बोलते हैं या बाहरी शोर में उलझे रहते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है और हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को नहीं समझ पाते लेकिन जब हम कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हमें यह एहसास होने लगता है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वह दूसरों की राय से कम प्रभावित होता है वह अपने निर्णय स्वयं लेता है क्योंकि उसे अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिलता है वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर अपने रास्ते का चुनाव करता है यही कारण है कि आत्मजागरूक और शांत व्यक्तियों का जीवन अधिक स्थिर और संतुलित होता है इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान लोग कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट सोच और सही दिशा बनाए रखने में सक्षम थे महात्मा गांधी गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तियों ने मौन और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी दिशा तय की वे बाहरी दुनिया के प्रभाव में नहीं आए बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचान कर आगे बढ़े इसलिए अगर आप अपने जीवन में सही दिशा पाना चाहते हैं तो मौन को अपनाइए हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए बिना किसी बाहरी व्यवधान के अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए और अपने दिल की सुनिए जब आप खुद को गहराई से समझेंगे तब आपको कभी दिशाहीन महसूस नहीं होगा और आपका हर कदम आत्मविश्वास और स्पष्टता से भरा होगा आंतरिक शांति इनर पीस ही सच्ची खुशी और संतोष का मूल स्रोत है आजकल लोग खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं धन सफलता प्रतिष्ठा या भौतिक सुख सुविधाओं में लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है जैसे ही हालात बदलते हैं हमारी खुशी भी कम हो जाती है असली खुशी और संतोष वहीं से आता है जहां कोई बाहरी उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता और वह है हमारी आंतरिक शांति जब मन शांत होता है तो हमें किसी चीज के लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ती हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पाने लगते हैं इसके विपरीत अगर हमारा मन अशांत है तो चाहे हमारे पास कितना भी धन या सफलता हो हम संतोष का अनुभव नहीं कर पाते बाहरी चीजें हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं लेकिन अगर अंदर अशांति है तो वे भी बेकार लगती हैं मौन और आत्मचिंतन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं और कौन सी चीजें हमें सच में खुशी देती हैं जब हम मौन में बैठते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन की दौड़ का असली उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति पाना है सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं और दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा ध्यान मेडिटेशन गहरी सांस लेना प्रकृति के साथ समय बिताना और मौन को अपनाना ये सब तरीके हमें अंदर से शांति और संतोष देने में मदद करते हैं इसलिए अगर आप जीवन में असली खुशी चाहते हैं तो बाहरी चीज़ों के पीछे भागने से पहले अपने मन की शांति पर ध्यान दीजिए जब आपका मन स्थिर और शांत रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट और खुश रहेंगे चाहे हालात कैसे भी हों यही आंतरिक शांति की ताकत है जो सच्ची खुशी और संतोष का असली स्रोत है अगर आप अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं हमारा जीवन वही होता है जैसा हमारे विचार और भावनाएं इसे बनाते हैं अगर हमारे विचार बिखरे हुए नकारात्मक या अनियंत्रित हैं तो हमारा जीवन भी अस्थिर और भ्रमित रहेगा लेकिन अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर सकते हैं अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं मेरे पास मौके नहीं हैं मेरे हालात खराब हैं या दूसरों की वजह से मेरा जीवन कठिन हो गया लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना हमारा उन पर दिया गया मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया एक ही परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग और मज़बूत बन जाते हैं फर्क सिर्फ उनकी मानसिकता का होता है जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में संतुलित और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं गुस्सा डर तनाव और चिंता जैसी भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं और गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं लेकिन जब हम इन भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं महान लीडर्स सफल उद्यमी और आध्यात्मिक गुरु ऑल अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की कला में माहिर होते हैं वे आवेग में आकर फैसले नहीं लेते बल्कि शांत दिमाग से सोचते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं यही कारण है कि वे अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाते हैं इसलिए अगर आप अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को संभालना सीखिए जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी अपने आप सही दिशा में जाने लगेगा यही आत्मनियंत्रण की असली ताकत है जो इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुन सकता है वही दुनिया को सही मायने में समझ सकता है आज के दौर में हम हर तरफ से बाहरी आवाज़ों से घिरे हुए हैं समाज की अपेक्षाएं परिवार की राय दोस्तों की सलाह मीडिया का प्रभाव और अनगिनत सूचनाएँ जो हमें हर समय प्रभावित करती हैं इन सबके बीच हमारी खुद की आवाज़ कहीं खो जाती है हम यह सोचने लगते हैं कि जो दुनिया कह रही है वही सच है लेकिन असली सच्चाई को समझने के लिए हमें अपनी भीतर की आवाज़ सुननी होगी हमारे अंदर एक गहरा ज्ञान होता है जो हमें सही और गलत की समझ देता है जब हम मौन में बैठते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तब हमें अपनी सच्ची इच्छाओं मूल्यों और जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है लेकिन अगर हम बाहरी शोर में ही उलझे रहेंगे तो हम अपने असली मार्ग से भटक सकते हैं जो लोग अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना सीख लेते हैं वे जीवन को अधिक स्पष्टता बुद्धिमत्ता और समझदारी से देख पाते हैं वे भीड़ का अंधा पालन नहीं करते बल्कि सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं वे केवल सतही चीजों को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की क्षमता रखते हैं यही कारण है कि महान विचारक आध्यात्मिक गुरु और सफल लोग अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की शक्ति को बहुत महत्व देते हैं अगर आप दुनिया को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना सीखिए बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने मन की गहराइयों में झांकी जब आप अपनी खुद की आवाज को पहचान लेंगे तो आपको बाहरी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने जीवन के फैसले खुद ले पाएंगे और दुनिया की असली सच्चाई को समझने में सक्षम होंगे इस पूरी यात्रा में आपने सीखा कि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति शांति और आत्म को जागृत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तब हमें असली ज्ञान और सच्चा आनंद मिलता है अब सवाल यह है क्या आप इस शक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं अगर हां तो आज से ही मौन का अभ्यास शुरू करें अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने विचार कमेंट में शेयर करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां ऐसे ही गहरी सोच और अद्भुत किताबों के सार जानने के लिए हमारे चैनल बाइट साइज बुक को सब्सक्राइब जरूर करें याद रखें शब्दों से ज़्यादा ताक़त मौन में होती है